आध्यात्मरामण युद्धकांड सर्ग विभूषण का राज्यभिषेक और सीता जी की अग्नि परीक्षा अग्निपरीक्षा श्रीमहादेवाच रा विभीषण दृष्टि हनुमत तथा गण च जांबुव तथा परा परितुष्टेन मनसा सर्वानेविद्व हि तो रावण होमया श्री महादेव जी बोले हे पार्वती श्री रामचंद्र जी ने विभीषण हनुमान अंगद लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव जांबवान तथा अन्यान्न वीरों की ओर देख सभी लोगों से प्रसन्न चित्त से कहा आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया किस्थाती व पुण्याम थाच्चंद्र दिवाकर्त्यता कथा त्रैलोक्यपावेतां कलिहरास्तरे दृष्ट् रावण पति भवि मंदोदरी मुखा सर्वा श्रिय रावण पालिता पतिता रावण से गृह शोचन्त पर आप सब लोगों की पवित्र कृति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी और जो लोग मेरे सहित आप सब की कलिकलमस नासनी, त्रिलोक पावनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे इसी समय रावण को पृथ्वी पर गिरा देख उससे सुरक्षित मंदोदरी आदि समस्त स्थितियाँ उसके पास आकर गिर गई तथा शोक से विलाप करने लगीं विभीषण सुथोर्चात शोकन महतावृता पति रावणस्याग्रह बहुधा पर दीवत रामस्तु लक्ष्मण प्राह बोधयस्व विभीषण करो तोस्कार किं विलंबेन मारद शिव मंदोदरी मुख्या पतितालपी निवार सर्वा राक्षसी रावण तब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा हे मानद विभेषण को समझाओ कि वह भाई का और दैहिक संस्कार करे अब व्यर्थ देरी करने से क्या लाभ है और मंदोदरी आदि स्त्रियाँ पछाड़ खा खा कर विलाप कर रही हैं तो उन रावण की प्रेसी राक्षसियों को समझाकर ऐसा करने से रोके एवमुक्तो मुक्त राण लक्ष्मण गाद विभीषणम उच मृतकोपाते पति मृतकोपम भगवान राम के इस प्रकार कहने पर श्री लक्ष्मण जी मृतक रावण के समीप मरे हुए के समान पड़े हुए विभीषण के पास आए और उससे कहने लगे शोके न महताम सौमित्रीतम ब्रवीत यम योचसी दुखे न को तवीषण तो भी तं वाश्य कतम सिे पुरे दाली मत परम यदूत पतिता जाति तद्वस संयु तथा काल ने यथाधान ना सुविधा नाती नवंतिम्भूते ना भूता प्रेरिता समहया तम ते में वै मे च तुल्या कालवशोद्भवा इस समय तो विभीषण महान शोक का कुल थे उनसे श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले विभीषण जिसके लिए तुम दुखी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है तथा तुम भी अपने जन्म से पूर्व इस समय अथवा इससे आगे इसके क्या हो जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़ी हुई बालू उसके अधीन आती जाती रहती है उसी प्रकार देहधारी प्राणी काल के वशीभूत हुए ही संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं जिस प्रकार बीजों से अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान की माया से प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियों से उत्पन्न होते और मरते रहते हैं तुम हम ये और अन्य सभी समान भाव से काल के वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं जन्म मृत्यु यदास्मा तदा तस्मा भविष्य ईश्वर सर्वभूता भूत आत्मस्रृष्टिखतंत्रपेक्षोपिभावत देहे न देवा देहा देहो बिजायते बीजा देव यथा बीज देय शाश्वत देह भगो अविवेकृत पुरा जन्म और मृत्यु जिस समय जिससे होने वाले हैं उस समय उसी के द्वारा हो जाएंगे अजन्मा ईश्वर ही किसी प्रकार की इच्छा न रहते हुए भी बालक के समान केवल विनोदार्थ अपने रचे हुए अस्वतंत्र प्राणियों के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता और नष्ट कर देता है जीव देह सहयोग के कारण ही देही कहलाता है और देह अन्य माता पिता के देह से ही उत्पन्न होता है जैसे कि एक बीज से दूसरा बीज सनातन आत्मा तो देह से पृथक सा है वास्तव में तो यह देह और देही का विभाग भी पहले ही से अविवेक के ही कारण है नान जन्मनाश्चय वृद्धि क्रियापल दष्टुरा भान्तर्मा यथा धार्क क्रिया में आत्मनाभांत्य सदृहा यथा यथा तथा चार यथो ग्रहत जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी के विकार दिखाई देते हैं और उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता जन्म मरण क्षय वृद्धि कर्म और कर्मफल आदि प्रतीत होते हैं जो वास्तव में उसके धर्म नहीं हैं मिथ्याभ्रांति के कारण आत्मा के साथ देह का सहयोग मानने से जिस प्रकार ये सब धर्म सत्यवत भाषते रहते हैं वैसे ही सत्य आत्मा का निश्चय कर उसी का ध्यान करते रहने से ये असत्य प्रतीत होने लगते हैं प्रसुप्त सावा तदा भाती न संस्ते देव तो मुक्त सियाहते जिस प्रकार गाढ़्रा में सोए हुए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपंच की प्रतीति नहीं होती उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुष को जीते हुए ही प्रपंच का भान नहीं होता तस्मान माया मनोधर्म जय हम हम्म मता भ्रम राम भद्रे भगवती मनोम धीचात्मने स्वरे सर्वभूतात्मनि परे माया मानुष बाहेन्द्रिया संबंधा त्याज्वा मन सरिह अतः तुम हमता ममता एवं भ्रांतिरूप में मनोधर्मों को त्यागो और इंद्रियों के बाह्य विषयों से अपने मन का संबंध छुटाकर उसे धीरे धीरे अपने आत्मस्वरूप सर्वभूतांतरयामी परमेश्वर माया मानोरूप भगवान राम में स्थिर करो तत्र त्र दोषा दर्शिवायोजय देहबुद्रवीद भ्राता पिता माता सुहृत प्रिय विलक्षल जात्मात्मना तदा क कश्य माता पिता सुहित चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानंद में नियुक्त कर दो ये माता पिता भ्राता सुहृद और जन जो देह बुद्धि से ही होते हैं जिस समय अपने विशुद्ध अंतकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देह से पृथक जान लेता है उस समय कौन किसी का माता पिता भाई बंधु अथवा सुहिद है मिथ्या ज्ञानवसा जाता दारा गारा शब्दाद विषया विविध संपद फल कोशो भृत्यवर्गो राज्यम भूमि सुतादय अज्ञानजत्वा सर्वेते संगम भंगुरा ये स्त्री और गृह आदि शब्दादि विषय नाना प्रकार की संपत्ति बल शोकोश सेवगण राज्य पृथ्वी और पुत्रादि तो सदा मिथ्या ज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अज्ञान जन होने के कारण वे सब क्षण भंगुर हैं अथोत्ति हृदय राम भावन भक्तिभात अनुर्तस्वराज्यादि भुंजन प्रारब्ध मनोहम भूतं भविष्य अवजन वर्तमान बताचर बिहार स्व यथा न्याय भवदोष न अतः अब खड़े हो जाओ और हृदय में भक्तिभावित भगवान राम का स्मरण करते हुए निरंतर प्रारब्ध भोगों में तत्पर हो राज्यादि का पालन करो भूत और भविष्यत की चिंता न करते हुए तथा वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायानुकूल आचरण करो इससे तुम संसार दोष से लिप्त न होगे आज्ञापय रामस्वाम्ध्रा सामयिक यहाँ रुदते चापी योषि निवार महाबुद्ध लंका गुम्माचिर शुवा यथावचन लक्ष्मणस्भीषण तक शोक च मोहमच् राम प्वागमत विमिश्र बुद्धया धर्मो धर्म सही वच रावश्वाथम उत्तर पर्यसत निशंस मंडि क्रूर त्यक्तर्मावृत प्रभो नारोस्मी देंव संस्कृत परमर्शि शुवा तद्वचन प्रीत राचनमब्रवीत मरना वैराणी नृवृत्त न प्रयोजनम संस्कार भगवान राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाई का जो कुछ और कर्म हो वह सब शास्त्रानुसार करो और हे महाबुद्धे इन रोती हुई स्त्रियों को यहां से अलग करो ये सब लंकापुरी को जाएं इसमें देरी न हो लक्ष्मण जी के यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक और मोह को छोड़कर भगवान राम के पास आए धर्मज्ञ विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी का ही अनुवर्तन करने के लिए यो धर्मार से युक्त उत्तर दिया प्रभो यह रावण बड़ा दुष्ट मिथ्यावादी क्रूर और समस्त धर्म व्रत आदि से रहित था हे देव इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा भैया वह तो मरने तक ही होता है सो अब हमारा काम हो चुका अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है अतः इसका संस्कार करो रामाजाधि शीघ्रमे वह विभीषण सांत्ववाक्ये महाबुद्धि राग् मंदोदर इंतरा शांत या बास धर्मात्मा धर्मबुद्धे बुद्धि विभीषण त्वरियास धर्मज्ञ संस्काराथम सबान्धवान तब भीषण ने भगवान राम की आज्ञा सिर पर धारण कर तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धिशालिनी रानी मंदोदरी को ढाढ़स बंधाया और तदनंतर धर्मबुद्धि धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से संस्कार के लिए शीघ्रता करने को कहा चिंत्या विधि पितृमेघ विधानत आहताजुत कार्य विभीषणः तथा सर्वक मको बंधु भी सह मंत्रि ददकुक्त विभीषण स्ना चैवाद वस्त्रेण तीलाधिश्रिता उद के नानक विभीषण ने पितृ मेघ की विधि से सव को विधिपूर्वक चिता पर रखा और जिस प्रकार अग्निहोत्री का होना चाहिए उसी प्रकार अपने बंधु बांधवों और मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने रावण के सब अंत्येष्ट संस्कार किए तत्पश्चात विभीषण ने उसे विधिवत अग्निदान किया फिर स्नान कर गीले वस्त्र से तिल और दूब मिले जल से विधिवत जलांजलि दी प्रदाजोद तस्म मृधना चयनम प्रणम्यत तांत्व मुक्ता पुनः पुनः तथा जलांजलि देने के अनंतर पृथ्वी पर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और उन स्त्रियों को बारंबार सांत्वना के वचन कहकर ढारस बधाया गम्यतावा विमशु नगर तदा प्रवेशासुच्चु राक्षसीसु विभीषण राम पश्वग्येषाईवृत्त रावोपी सैन्य न सुग्रीवक्ष्मण हर्षेबेरपुनवा य्रु मातलिश तदा पीक्रम्यात अनुज्ञात रावो लक्षण और कहा कि अब तुम जाओ तब वे सब लंकापुरी को चली गई समस्त राक्षसियों के नगर में चले जाने पर विवेचन भगवान राम के पास आकर अति विनीत भाव से खड़े हो गए सेना सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित भगवान राम को भी शत्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनंद हुआ जैसा कि वित्तासुर को मारने के अनंतर इंद्र को हुआ था तदनंतर मातली ने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चला गया तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा